देवी भागवत सातमा स्क देवी के द्वारा देवी तीर्थों व्रतों उत्सव तथा पूजन के प्रकारों का वर्णन हिमालय ने कहा देवेशी आपको परम प्रिय लगने वाले पवित्र प्रसिद्ध एवं दर्शनीय स्थान भूमंडल पर कितने हैं यह बताइए माता जी इसी के साथ आपको संतुष्ट करने वाले जो व्रत एवं उत्सव हैं उन सबको भी मुझे बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा मानव जीवन सफल हो जाए श्रीदेवी बोली दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे हैं संपूर्ण काल को मेरा व्रत समझना चाहिए तथा सभी समय मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं क्योंकि मैं सर्वस्वरूपनी हूँ फिर भी पर्वतराज मैं भक्त बसलता बस, बस कतिपय स्थानों का परिचय कराते हूँ तुम सावधान होकर सुनो कोल्हापुर नाम का एक परम प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लक्ष्मी सला निवास करती है दूसरे स्थान का नाम माधोपुर है उस पुरी में भगवती रेणुका रहती हैं तुलजापुर मेरा तीसरा स्थान है ऐसे ही एक स्थान का नाम सप्तृंग है हिंगुला, जालामुखी, शाकंभरी भ्रामरी रक्तदंतिका और दुर्गा इन देवियों के स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है भगवती विन्ध्याचली का सर्वोत्तम स्थान विंध्य पर्वत पर है अन्नपूर्णा स्थान और कांचीपुर स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं देवी भीमा और विमला के उत्तम स्थान इन्हीं के नाम से विख्यात है श्री चंद्रकला का महान स्थान कर्नाटक देश में है ऐसे ही एक कौशिकी स्थान है नीलांबा देवी का नाम नील पर्वत के शिखर पर है जाम्बू नदेश्वरी श्रीनगर स्थान के पास रहती है भगवती गुहेकाली का महान स्थान नेपाल देश में है भगवती मीनाक्षी का उत्तम स्थान चिदम्बरम में बताया गया है देवी सुंदरी का परम उत्तम स्थान वेदारण्य में है भगवती पराशक्ति पराशक्तिबर नामक प्रसिद्ध स्थान में शोभा पाती हैं भगवती महालता और योगेश्वरी का स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है देवी नील सरस्वती का स्थान चीन देश में है देवी बगला का सर्वोत्कृष्ट स्थान वैद्यनाथ धाम में है मैं सर्वेश्वरी सम्पन्न भगवती भुवनेश्वर हूँ स्थान मणिद्वीप पर्वत पर कहा जाता है शंकर सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे उस समय सती का योनि भाग जहां गिरा वह स्थान कामरू नाम नामक देश से प्रसिद्ध हो गया वही भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्थान है महामाया से शोभित यह स्थान जगत में जितने क्षेत्र हैं उन सबका रत्न है धरातल में इससे बढ़कर प्रसिद्ध स्थान कहीं कोई भी नहीं है वह इतना जीता जागता स्थान है कि प्रत्येक मास में देवी वहाँ रजस्वला हुआ करती हैं उस समय वहाँ के रहने वाले सभी प्रधान देवता पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं विद्वान पुरुषों का कथन है कि उस अवसर पर वहाँ की संपूर्ण भूमि देवीमय हो जाती है अतः इस कामाख्यो कामाख्या मंडल से श्रेष्ठ अन्य कोई स्थान नहीं है हिमालय संपूर्ण ऐश्वर्यों से सम्पन्न पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है अमरकंटक देश में भगवती चंडिका का स्थान है प्रभात क्षेत्र में भगवती पुष्कर रहती है परम प्रसिद्ध स्थान है वहां संपूर्ण शुभ लक्षणों से शोभा पाने वाली भगवती दलिता विराजती हैं पुष्कर में देवी पुरुहूता का तथा आषाढ़ी में देवी रति का उत्तम स्थान है चंडमुंडी नामक स्थान में चंद्र और मुंड को शांत करने वाली भगवती परमेश्वरी विराजती हैं भारभूति में देवी भूति का तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी का धाम है हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका एवं श्रीशैल पर्वत पर भगवती शांकरी प्रसिद्ध है जबकेश्वर में देवी त्रिशूला और आम्रकेश्वर में देवी सूक्ष्म विराजती हैं महाकाल नामक क्षेत्र में भगवती शंकरी मध्यम संज्ञ स्थान में सरवाड़ी तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महान क्षेत्र में देवी मार्गदायिनी शोभा पाती हैं भैरव नामक स्थान भगवती भैरवी का तथा गया भगवती मंगला का स्थान कहा गया है देवी स्थानुप्रिया क्षेत्र में रहती हैं और देवी स्वयंभुवी नकुल में कनखल में देवी उग्रा का विमलेश्वर में विश्वेशा का अट्टहास नामक स्थान में महानंदा का महेंद्र पर्वत पर महांतका का भीमा पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी का वस्त्रापथ नामक स्थान में भगवती शांकरी का अर्धकोटि पर्वत पर रुद्राणी का अभिमुक्त क्षेत्र में विशालाक्षी का महालय नामक स्थान में महाभागा का गोकर्ण में भद्रकर्णी का भद्रकर्णक में भद्रास्या का सुवर्णाक्ष नामक स्थान में उत्पलाक्षी का स्थान स्थान में स्थानवी सा का कमल कमलालय में कमला का छाग लंडक में प्रचंडा का कुरंडल में त्रिसंध्या का माकोट में मधु मुकुटेश्वरी का मंडलेश में सांडली सांडकी का कालंजर पर्वत पर काली का शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि का तथा स्थूल केश्वर पर्वत पर देवी स्थूला का धाम कहा गया है परमेश्वरी हृदलेखा संपूर्ण ज्ञानी पुरुषों के हृदय रूपी कमल पर विराजमान रहती हैं